महाभारत शांति पर्व पंचदशोध्या अर्जुन के द्वारा राजदंड की महत्ता का वर्णन वै समुवा अर्जुनो ब्रवीत हनुमान महाबा देशम भ्रातृच्युतम वै सम्पाजी कहते हैं राजन भगवत कुमारी का यह वचन सुनकर अपनी मर्यादा से कभी त्युत न होने वाले बड़े भाई महाबाहु युद्धिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने फिर इस प्रकार कहा अर्जुन दंडा सर्वा दंड एवाते दंड सुखते सुजागरते दंडम धर्मम विदुर्भुधाम अर्जुन बोला राजन दंड समस्त प्रजाओं का शासन करता है दंड ही उसकी सब ओर से रक्षा करता है सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है दंड संरक्षते धर्मम तथे वर्थम जनाधि कामम संरक्षते दंड त्रिवर्गो दंड उच्यते जनेश्वर दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है वही काम का भी रक्षक है अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है दंडे न रक्षते धान्यम धनम दंडे न रक्षते एवं विद्वान भावं दंड से धान्य की रक्षा होती है उसी से धन की भी रक्षा होती है ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए और जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालिए राज भयादेके भयादे पापा पापम न कुरते यम दंड भयादे परलोक भयादी परस्पर भयादेके भयादे के पापापुर एवं सर्व दंडे प्रतिष्ठित कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते हैं कुछ लोग यमदंड के भय से कोई परलोक के भय से और कितने ही पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते हैं जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है इसलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है दंड दे के न खाते परस्परम अंधे तम यदि दंडो न पाल बहुत से मनुष्य दंड के ही भय से एक दूसरे को खा नहीं जाते हैं यदि दंड रक्षा न करे तो सब लोग घोर अंधकार में डूब जाएं यस्माद् दमयंत दंडयत दमनाच तस्मा दंड यह उद्दंड मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है अतः उस दमन और दंड के कारण ही विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं वाचा दंडो दान ंडो ब्राह्मणा क्षत्रिया निर्द्र उच यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना ही उसका दंड है क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उससे काम लेना उसका दंड है वैश्यो से जुर्माना के रूप में धन वसूल करना उनका दंड है परंतु शुद्र दंड रहित कहा गया है उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड उसके लिए नहीं है दंड संज्ञा विषाम पते प्रजानाथ मनुष्यों को प्रमाण से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है उसी का नाम दंड है दंडने पर ऐसी जोर की मार पड़ती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है इसलिए दंड को काला कहा गया है दंड देने वाले की आखें क्रोध से लाल रहती है है इसलिए उसे लोहिताक्ष कहते हैं ऐसा दंड जहां सर्वथा शासन के लिए उद्यत होकर रहता है। और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती ब्रह्मचारी गृहस्थ वाण भिक्षुक दंड सयादे ते मनुष्य वर्तमन ही स्थित ब्रह्मचारी गृहस्थवान प्रस्थ और सन्यासी ये सभी मनुष्य दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं ना भी तो यद ते राजना भी तो दातु मेक्षति नीत पुरुष कच्चे समय स्था राजन बिना भय के कोई यज्ञ नहीं करता है बिना भय के कोई दान नहीं करना चाहता और दंड का भय न हो तो कोई पुरुष मर्यादा या प्रतिज्ञा के पालन पर भी स्थिर नहीं रहना चाहता है ना क्षिवा परमा ना कृत् कर्म दुष्कर्म ना मत्स्य घाती व प्राप्त महतिम श्रेयाम मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्म स्थानों का उच्छेद और दुष्कर कर्म किए बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई बड़ी भारी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता न पुनः प्रजा इंद्रो पित्र बधेन्व महेंद्र समप जो दूसरों का वध नहीं करता उसे इस संसार में न तो कीर्ति मिलती है न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है इंद्र वृत्तासुर का वध करने से ही महेंद्र हो गए ये देवा हंता हंता रुद्र तथा स्कंध सो निर्भर हन्ता कालस्तथा वायुर्मृत्यु श्रवण रवि वसवो मत साध्या विश्व देवास्त एकता देवा नमस्य प्रतापत्रणताजना जो देवता दूसरों का वध करने वाले हैं उन्हीं की संसार अधिक पूजा करता है रुद्र स्क इंद्र अग्नि वरुण यम काल वायु मृत्यु कुबेर सूर्य वसु मरुदगण, साध्य तथा विश्व ये सब देवता दूसरों का वध करते हैं इनके प्रताप के सामने नतमस्तक होते हैं सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं नव ब्रह्माणम न धातारम न मध्यस्थान सर्वभूते सोतान्ता समरायण यजन्ते मानवाके के चित्त प्रशांता सर्व कर्मशून परंतु ब्रह्मा धाता और पूषा की कोई किसी तरह भी पूजा अर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के प्रति समभाव रखने के कारण मध्यस्थ जितेंद्रिय एवं शांति शांतिपरायण हैं जो शांत स्वभाव के मनुष्य हैं वे ही समस्त कर्मों में इनधाता आदि की पूजा करते हैं नहीं पशा जीवंतम लोके सत्वा जीवंती दुर्बल ही बल भत्तरा संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं नकुलो तथा नेवला चूहे को खा जाता है और नेवले को बिलाओ बिलाओ को कुत्ता और कुत्ते को चिता चबा जाता है तानती पुरुष सर्वान् पश्य कालो यथागत प्राणाश्यान्न मित सर्व जंगम सावरम चय परन्तु इन सबको मनुष्य मारकर खा जाता है देखो कैसा काल आ गया है यह संपूर्ण चराचर जगत प्राण का अन्न है विधानम दैवभतम तत्र विद्व मुह्यती यथा श्रेष्ठ सिराज इंद्र यह सब दैव का विधान है इसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता है राजेंद्र आपको विधाता ने जैसा बनाया है जिस जाति और कुल में आपको जन्म दिया है वैसा ही आपको होना चाहिए मंदा न तापता प्राण यापनम जिनमें क्रोध और हर्ष दोनों ही नहीं रह गए हैं वे मंद बुद्धि क्षत्रिय वन में जाकर तपस्वी बन जाते हैं परंतु बिना हिंसा किए वे भी जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं उद के बहव प्राण पृथिव्याण यापनान जल में बहुत बहुतेरे जीव हैं पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इनमें से किसी को कभी न मारता हो यह सब जीवन निर्वाह के सिवा और क्या है सूक्ष्म पक्ष्मणी निपातेन येज कितने ही ऐसे सूक्ष्मजोन के जीव हैं जो अनुमान से ही जाने जाते हैं मनुष्य की पलकों के गिरने मात्र से जिनके कंधे टूट जाते हैं ऐसे जीवों की हिंसा से कोई कहाँ तक बच सकता है वने कितने ही मुनि क्रोध और ऐषा से रहित हो गांव से निकलकर वन में चले जाते हैं और वही मोहवश गृहस्थ धर्म में अनुरक्त दिखाई देते हैं भूमि भिवधि स्थित वृक्षादी नंद मनुष्या यज्ञ स्वर्ग प्राप्व मनुष्य धरती को खोद तथा औषधियों वृक्षों लताओं पक्षियों और पशुओं का उच्छेद करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और वे स्वर्ग में भी चले जाते हैं दंडनि प्रणीतायां सर्वे कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र त्र मेना संशय कुंती नंदन दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग होने पर समस्त प्राणियों के सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं इसमें मुझे संशय नहीं है दंडस् भवे मजा जले मक्ष दुर्बला बलवत्तरा यदि संसार में दंड न रहे तो वह सारी प्रजा नष्ट हो जाए और जैसे जल में बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं उसी प्रकार प्रबल जीव दुर्बल जीवों को अपना आहार बना ले सत्यम चेदम ब्रह्मा ब्रह्मणा पूर्वमुक्तम मुक्त दंड प्रजा रक्षती साधुनीतने प्रतिथाम्य भीता संतर्जिता दंड भया ब्रह्मा जी ने पहले ही इस सत्य को बता दिया है कि अच्छी तरह प्रयोग में लाया हुआ दंड प्रजाजनों की रक्षा करता है देखो जब आग बुझने लगती है तब वह फूंक की फटकार पड़ने पर डर जाती और दंड के भय से फिर प्रज्वलित हो उठती है अंधम तम इवेद प्राज्ञात किंचन दंडच्चे न भवें लोके विभचन साधु साधु यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड न हो तो सब जगह अंधेरे मच जाए और किसी को कुछ सूझ न पड़े ये पे समिन्न मर्यादा नास्तिका वेद निंद तेपी भोग कल्पन ते दंडे पीड़िता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं वे भी दंडे पड़ने पर उससे पीड़ित हो शीघ्र ही राह पर आ जाते हैं मर्यादा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही सुचिर जन दंड से ही भयाद तो प्रवर्तते सारा जगत दंड विवश होकर ही रास्ते पर रहता है क्योंकि स्वभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है दंड के भय से डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा पालन में प्रवृत्त होता है चातुर्वर्ण प्रमोदाज सुनि नयना दंडो विधात्राभ तो धर्मार्थो विरक्षित विधाता ने दंड का विधान इस उद्देश्य से किया है कि चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें सब में अच्छे नीतिक नीति का बर्ताव हो तथा पृथ्वी पर धर्म और अर्थ की रक्षा रहे यदि दंडान से थानी यदि पक्षी और हिंसक जीव दंड के भय से डरते न होते तो वे पशुओं मनुष्यों और यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को खा जाते न ब्रह्मचर्यधी कल्याण गौ न देश्यते न कण्योदनम गच्छे यदि दंडो न पालये यदि दंड मर्यादा की रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में न लगे श्रीधि गौभी दूध न दुहावे और कन्या व्याह न करें विस्व लोप प्रवर्ते सर्वस्व मम तम न प्रजाने यदि दंडो न पाले यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे तो चारों ओर से धर्म कर्म का लोप हो जाए सारी मर्यादाएं टूट जाए और लोग यह भी न जाने कि कौन वस्तु मेरी है और कौन नहीं न संवत् सत्रिणावंती यदि दंडो न यदि दंड धर्म का पालन न करावे तो विधि पूर्वक दक्षिणाओं से युक्त संवत्सर यज्ञ भी बेखटके न होने पावे में धर्म यथोक्तम विधि न विद्या प्राप्तयाद कश दंडो न पालिए यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे तो लोग आश्रमों में रहकर विधिपूर्वक शास्त्रोक्त धर्म का पालन न करे और कोई विद्या भी न पढ़ सके नोषा न स्वास्व तरग भार युक्ता बहे युर्जान आली यदि दंडो न पालिए यदि दंड कर्तव्य का पालन न करावे तो ऊट बैल घोड़े खच्चर और गधे रथों में ज्योत दिए जाने पर भी उन्हें ढोकर ले न जाए न प्रेस्यावचनम वाला न पाला जातु करे न चेष्ठे युवती धर्म में यदि दंडो न पाले यदि दंड धर्म और कर्तव्य का पालन न करावे तो सेवक स्वामी की बात न माने बालक भी कभी माँ बाप की आज्ञा का पालन न करे और युवती स्त्री भी अपने सती धर्म में स्थिर न रहे दंडेता प्रजा सर्वा भयं दंडे विदुर्भा दंडे स्वर्गो मनुष्याण लोको यम सुप्रतिष्ठित दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है दंड से ही भय होता है ऐसे विद्वानों की मान्यता है मनुष्यों का ऐलोग और स्वर्ग लोग दंड पर ही प्रतिष्ठित है न कूटम पापम वापि दृश्यते यनाश नहाँ शत्रु का विनाश करने वाला दंड सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है वहाँ छल पाप और ठगी भी नहीं देखने में आती है हवि स्वा प्रलि दृष्ट दंडस्वेद्यो भवेश हरित का यदि दंडो न पालिए यदि दंड रक्षा के लिए सदा उद्यत न रहे तो कुत्ता हविष्य को देखते ही चाट जाए और यदि दंड रक्षा ना करे तो कौवा पुरोडास को उठा ले जाए धर्म तो राज्यम यद्य राज्य कार्यस्तत्र शोको वही स्वच यह राज्य धर्म से प्राप्त हुआ हो या अधर्म से इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए आप भोग भोगिए और यज्ञ कीजिए सुखे न धर्मम श्रीमंत चलंती सुचिवासत करने वाले धनवान पुरुष सुख धर्म का करते हैं और उत्तम अन्न भोजन करते हुए फलों और दानों की वर्षा करते हैं अर्थे सर्वे समारंभा समाजता न संशया दंडे समाज पश्चिद से गौरव इसमें संदेह नहीं कि सारे कार्य धन के अधीन है परंतु धन दंड के अधीन है इसलिए दंड की कैसी महिमा है लोकयात्रा लोकयात्रा धर्म प्रवचन कृतम अहिंसा साधुसे धर्म धर्मपरिग्रह लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही धर्म का प्रतिपादन किया गया है सर्वथा हिंसा न की जाए अथवा दुष्ट की हिंसा की जाए यह प्रश्न उपस्थित होने पर जिसमें धर्म की रक्षा हो वही कार्य श्रेष्ठ मानना चाहिए यदि गौशाला में बाघ आ जाए तो उसकी हिंसा ही हो भी उचित होगी क्योंकि उसका वध न करने से कितने ही गौों की हिंसा हो जाएगी अतः आर्थ रक्षा रूप धर्म की सिद्धि के लिए उस हिंसक प्राणी का वध ही वहाँ श्रेयस्कर होगा नात्यंतम गुणवत्च न चाप्य निर्गुण अभयम सर्वकार्यु देश्यते साधव साधु कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्वथा गुण ही गुण हो ऐसी भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो सभी कार्यों में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती है पशु नाम मृषणम छिवा तथो बिंदंत मस्तकम वहंती बहुभा बदनंती दमयंत बहुत से मनुष्य पशुओं बैलों का अंड को उसकाट कर फिर उसके मस्तक पर उगे हुए दोनों सिंगों को भी विदिर्ण कर देते हैं जिससे वे अधिक बढ़ने ना पावे फिर उनसे भार ढुलाते हैं उन्हें घर में बांधे रखते हैं और नए बछड़े को गाड़ी आदि में जोड़कर उसका दमन करते हैं उनके उद्दंडता दूर करके उनसे काम करने का अभ्यास कराते हैं एवं पर्याकुल महाराज पुराणम धर्म महाराज इस प्रकार सारा जगत मिथ्या व्यवहारों से आकुल और दंड से जर्जर हो गया है आप भी उन्हीं उन्हीं न्यायों का अनुसरण करके प्राचीन धर्म का आचरण कीजिए अमित्राण कौन ते मित्राणी परिपालय यज्ञ कीजिए दान दीजिए प्रजा की रक्षा कीजिए और धर्म का निरंतर पालन करते रहिये कुंती नंदन आप शत्रुओं का वध और मित्रों का पालन कीजिए माचते निघ्नता भारत राजन नुओं का वध करते समय आपके मन में दीनता नहीं आनी चाहिए भारत शत्रुओं का वध करने से कर्ता को कोई पाप नहीं लगता आतता ये ही योहन्याद। आदताई इधम आगतम न तेना भ्रूण हास मंडी जो हाथ में हथियार लेकर मारने आया हो उस आताई को भी को जो स्वयं भी आताई बनकर मार डाले उससे वह भ्रूण हत्या का भागी नहीं होता क्योंकि मरने के लिए आए हुए उस मनुष्य का क्रोध में क्रोध ही, ही उसका वध करने वाले के मन में भी क्रोध पैदा कर देता है अवध्य सर्वभूता अंतरात्मा संशय अवध्य चात्मनि कथम वध्यो भवती कस्य समस्त प्राणियों का अंतरात्मा अवध्य है इसमें संशय नहीं है जब आत्मा का वध हो जाए ही वध हो ही नहीं सकता तब किसी का वध कैसे होगा यथा पुरुषः पुरुष पुनः नरम नवाम एवं जीव शरीर प्रपद्यते देहान् पद्यते दान पुराणाजवान्तीते मृत्युमुख प्रहुर्जना तत्वेश जैसे मनुष्य बारंबार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 पंचदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्म अनुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ